सरोवर के जल में डूब न जाएं या शिला पर से गिर न जाएं। राम जी ने गुरुदेव से हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव एक बात पूछें, हा पूछो आप हमारे पिताजी को तो उपदेश दे रहे थे देह भूप मन हर्षित तज मोह अज्ञान इस अज्ञान जन्य मोह का त्याग करें पर गुरुदेव हम आपसे निवेदन करते हैं आपके मन में ये मोह कब से आ गया क्या ब्रह्मा भी सरोवर में डूबेगा या ब्रह्मा भी शिला पर से गिरेगा उसे चोट लगेगी आप तो विश्व महामुनि ज्ञानी है गुरुदेव ने भाव विहवल होते हुए कहा राघवेंद्र ठीक कहते हो जब मैं तुम्हारे पिताजी को उपदेश दे रहा था तब मेरे मन में मोह नहीं था तब मेरे मन में मोह नहीं था तो ये मोह आ कब से गया तो कहा यह मोह तब से आ गया जब से तुम्हारे पिता ने कह दिया तुम मुनि पिता आन नहीं को को जब से पिताजी ने कहा कि हे महाराज आप ही इनके पिता हैं मोरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को तब तो बस उसी समय से मेरे मन में जो पिता का भाव आया तो तुम्हारे प्रति वात्सल्य से मन भर गया और इसीलिए यह ज्ञानी विश्वामित्र नहीं यह तो तुम्हारे पिता के भाव से भरा हुआ महात्मा का मन बोल रहा है और इसे मोह मत कहो तहाँ मोह ममता नियर यह सिया राम स्नेह बड़ाई अगर यह जगत में राग की वृत्ति हो जाए तो मोह कहा जा सकता है आसक्ति कही जा सकती है लेकिन यही राग की वृत्ति जब भगवान में लग जाए तो यह भक्ति है यह परम प्रेम है यह अनुराग है जो। राम जी गुरुदेव की बात सुनकर प्रसन्न होते हैं भगवान से राग भगवान से नाता बस आगे आगे बढ़े तो ताड़ का दिखाई पड़ी चले जात मुनि दीन देखाई सुनताड़ का क्रोध करी थाई एक ही हरिना हे कलान दीन जानते निज पद दीना एक ही मान प्राण हरी लीना दीन ज्ञान तेज पदा तालका मुनि ने कहा विश्वामित्र जी बोले गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते राम यही ताड़का है कितना बढ़िया संकेत है जिन विकारों से व्यक्ति हार जाता है उन्हीं विकारों की ओर संकेत करके भगवान से प्रार्थना करता है इनसे बचा सुन ताड़का क्रोध करी धाई क्रोध में आई और कहा जाता है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान माया बस परिचिन जड़ जीव के ईश समान क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध आ ही नहीं सकता और क्रोध क्या कोई विकार नहीं आ सकता द्वितीय द्वयम भयम भवत ही जहां द्वैत का भाव वहीं भय का भाव एक वकील साहब का बेटा कहता था पिताजी आप जब कोर्ट चले जाते हो हम घर में अकेले रहते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है वकील उसने तर्क देते हुए कहा अकेले में डर लग ही नहीं सकता बालक कहेगा हमको तो अकेले में ही डर लगता है तो वकील ने कहा अकेले में डर लगता है हाँ अच्छा ये बताओ अकेले में किसका डर लगता है बालक बोला भूत का तो वकील ने कहा फिर दो हो गए एक तुम और दूसरा भूत तो डर शुरू अगर तुम ही तुम रहो तो डर का प्रश्न ही नहीं है अज आप इसी तरह भक्तों ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर भगवान ही भगवान रहें तो क्रोध का प्रश्न कहा उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख जगत के ही सन करहीं विरोध जो परम भक्त हैं वे सर्वत्र भगवत दृष्टि रखते हैं पर तालका तो भगवान को देख कर ही क्रोध में भरकर आई भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय किया ये क्रोध की द्वैत बुद्धि मिटेगी कब जब केवल भगवान का भाव रह जाए भगवत भाव रह जाए एक और इसीलिए भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि ये क्रोध की वृत्ति का प्राण निकलता ही तब है जब एक ही रह जाए भगवान ही भगवान सर्वतम एक ही बात अच्छा दूसरा ये ताल का दुराशा है सहत दोष दुख दास दुरासा और दुरासा का अर्थ है भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से सुख की आशा रखने का नाम दुरासा है अवनाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते दुरासा। अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से अगर चाहते सुख सदा जिंदगी से तो कभी कुछ भी आशा न रखना किसी से किसी से कोई आशा न रखना लेकिन आशा रखनी ही पड़े तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे एक राम जी से जाना धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राखे राम ता विधी रही विधि राख राम ताही विधि रही।, रही ताही विधि रही ताई विधि विधि विधि नहीं, एक आशा भगवान से, भगवान के अतिरिक्त और किससे आशा रखनी है तो ये हमारी दुराशा मिट जाएगी भगवान से भगवान ने एक ही बाण से ताड़का को मार दिया भगवान का ही भरोसा भगवान का ही आशरा अच्छा लेकिन एक अद्भुत बात है तालका को श्री तुलसीदास जी दीन कहते दीन जानते निज पद दीन अब प्रश्न यह है कि तालका दुष्टा है कि दीन दीन तो वो जिसमें दीनता हो पर तालका में दीनता तो नहीं दिखाई दे रही तो श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं कि दीन दो तरह के होते हैं एक तो दीन वे जिनमें दैन्य हो दीनता हो और दूसरे दिन का दूसरे दिन वे जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है और ज्ञान वैराग्य के नेत्रों में मोतिया आ गया है मुकुर मलिन नयन विहीना राम रूप देख किम दीना जिनको भगवान नहीं दिखाई पड़ते जिनका अंतःकरण निर्मल नहीं है नेत्रों से दिखता नहीं है वे भगवान का दर्शन कैसे करें और जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं उनको श्री तुलसीदास जी दीन कहते हैं ताड़का इसी दृष्टि से दीन है भगवान को देख कर भी क्रोध में भर कर जो आई तो भगवान ने दीन जान उसको दीन जान कर अपना पद दे दिया दीन जानते ही निज पद दीना और देखो कितनी अद्भुत बात विश्वामित्र जी ने तब भगवान को पहचाना देखो दो लोग हैं एक है महर्षि श्री विश्वामित्र जी और एक है बाली विश्वामित्र जी ने भी राम जी को पहचाना तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तब ऋषि निज नाथई जी चीन तब पहचाना जब ताड़का मर गई जब दुरासा मर गई तब भगवान का भरोसा भगवान की इच्छा और बाली भी गया जो कदाचि मोहिमारी हैं तो पुनि हों सनाथ अब तक तुम्हें अनाथ ही था अरे बाली और अनाथ अनाथ तो उसे कहते हैं जिसका कोई नाथ ना हो लेकिन भैया अनाथ दो तरह के होते हैं एक तो अनाथ वे जिनका कोई नाथ नहीं बिचारे दीन दुखी अनाथ और दूसरे अनाथ वे जो किसी को नाथ मानने के लिए तैयार ही ना हो न रघुनाथ जी को माने ना यदुनाथ जी को माने न नाथ को माने किसी को नाथ माने ही नहीं ऐसे अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता और बाली जब भगवान की शरण में गया जो कदाचि मोहिमारी हैं तो पुनि हो सनाथ और इसीलिए उसने अंत में कहा अवगुण कवन कहीं बहस करते ही ना मर जाएं, बाली बहस करता है भगवान से बहस करते ही ना मर जाए कुछ लोग होते ही ऐसे एक आदमी जा रहा शंकर जी के मंदिर में दिया रखने नमस् शिवाय नम शिवाय करते हुए मस्ती से झूक दिया रास्ते में एक बहस करने वाला मिल गया कहाँ जा रहा है शिव जी के मंदिर में क्या फायदा और मंदिर तुमने बनाया भगवान ने थोड़े ही बनाया भगवान को तुमने बनाया कि भगवान ने तुम्हें बनाया अब ऐसी बातें उससे शुरू की तो बोला तुम बताओ क्या करें हम वो आदमी बोला पहले विचार करो इस दिए में ज्योति कहा से आई वो आदमी भी बड़ा विचित्र था जैसे ही उसने पूछा दिए में ज्योति कहा से आई उसने फूक मारकर दिया ही बुझा दिया कहा दिया क्यों बुझा दिया बोले अब हम तुमसे ही पूछते हैं ज्योति कहा गई कहा गई तुम नहीं बता सकते कहां से आई हम नहीं बता सकते काहे को विवाद में पड़े हो ये तज्ञ विरागी राम ही भजे ही तर्क सब त्यागी अच्छा तर्क के द्वारा कुछ सिद्ध हो जाए और उस तर्क को हम असत्य सिद्ध ना भी कर पाए तो भी उपलब्धि क्या हुई महाभारत कार कहते तर्को प्रतिष्ठा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं ऐसी विद्या पढ़कर आया हूँ कि असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली ये बाद में करना पहले प्लेट में दो लड्डू रखें वो खा ले बेटा बोला पहले विद्या का चमत्कार देखो कहा क्या चमत्कार कहा लड्डू कितने रखें? हैं माँ बोली दो बेटा बोला तीन कहा कैसे फैसला होगा तुम गुनो गिनो हम फैसला कर दें तो माँ गिना एक ठीक है दूसरे लड्डू पर हाथ रखा दो बेटा बोला दो एक तीन अब मां इधर से कि एक और दो तो बेटा तुरंत कह दे दो और एक तीन अब मां कहे कि मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो दो ही हैं बेटा बोला ऐसे नहीं सिद्ध करो और गणित का सिद्धांत तो दो और एक जहां इकट्ठे तीन तो होंगे अब वो मजबूरी दो तो कहने ही पड़ेगा दूसरे को और वो तुरंत कह दे दो और एक तीन उसका पिता बैठा था पिता भी तो उसी का था उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां पढ़ी लिखी नहीं है पर हमें साफ दिख रहा है लड्डू तीन हैं अब एक काम करें बेटा बड़ा खुश हुआ क्या कहा एक लड्डू मैं खा लूंगा दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी तीसरा तुम खा लेना तो हाथ लगा क्या सिद्ध तो हो गया पर उपलब्धि क्या हुई मिला क्या इसलिए सारे तर्क छोड़कर भगवान का भजन भगवान का स्मरण तो बाली ने सोचा कहीं बहस करते ही करते न मर जाए तो भगवान से नाता जोड़ने तो उसने बड़ी सुंदर बात कही अवगुण कवन नाथ मुहिमारा हे नाथ मैं आपका हूं और भगवान को कोई एक बार कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं तो भगवान हृदय से लगा लेते हैं और सचमुच बाली के लिए भी भगवान ने वैसे ही व्यवहार किया प्रभु क्या मैं अब भी पापी हूं अंतकाल गति तो भगवान ने कहा अब पापी नहीं हूं सन्मुख हो जियो मुहि जव ही जन्म कोटि अघ्ना सोनी पापी नहीं।, नहीं हूं ना फिर ये सजा क्यों दी जा रही भगवान ने कहा सजा वापिस ले रहा हूं अचल करो तनो राखो प्राणा यह भगवान का व्यवहार और ठीक वही बात विश्वामित्र जी को भी अब लगा कि नहीं राम जी और बाली को भी लगा कि राम विश्वामित्र जी पहचान गए श्री राम जी को तब ऋषि निज नाथ है जी चीनी और जिसे भगवान की पहचान हो जाए वह तो यही कहता है जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों या सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो हम में तुम में हम हमनर हैं तुम नारायण हो हम हैं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों तो में हमने को सब सौंप दिया सब कुछ विद्यानिधि कहू विद्या, विद्या दीन बड़ा सुंदर संकेत भगवान को अपनी बुद्धि समर्पित कर दी विद्या दान कर दिया और आयुध सर्व समर्पित सारे शास्त्र दे दिए और मानो सर्वतो भावेन जो यह समर्पण हुआ तो भगवान ने कहा अब तुम निश्चिंत रहो भगवान भी तब कह दे निश्चिंत रहो जब समर्पण हो जाए एक बार कोई कह दे निर्भय यज्ञ करो तुम जाइ अब निश्चिंत होकर यज्ञ करो और भगवान सवेरे सवेरे यज्ञ की रक्षा में धनुष धनुष्वाण धारण करके खड़े हो गए होम करण लागे मुनिझारी आप रहे मख की रखवाले और आप विचार करो जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है भगवान रक्षक हो बस हाँ। जब जान के नाथ सा करे तब कौन बिगाड़ करे बेगा दो जान के नाथ ना कौन बेगार करे ना साचर को ही ले सहाय धावा मुनिद्रोही अजय ये दोनों इकट्ठे आते हैं मारीज स्वभाव साथ साथ रहते हैं और ये दोष और दुख है कितना सुंदर संकेत है कि ये दुख दोष के साथ ही रहता है जहां दोष होगा वहीं दुख होगा बिना दोष के दुख हो ही नहीं सकता ये बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश ना हो हमें हमारे दोष का होश ना हो पर दुख दोष हम ज्योतिषियों से प्रार्थना करते हैं कि हम बड़े परेशान बड़े परेशान तो वो कहते दोष है दोष के कारण ही दुख है इसी तरह जीवन में जितने दुख हैं सब दोष के कारण हैं। तो भगवान ने बिना फल का बाण मारा तो दोष दूर हो गया सत जो जनगा सागर पारा मारी दोष दूर हो गया पर इतना सुंदर संकेत है कि दोष कितने ही दूर हो जाए पर जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक दुख का कारण जरूर बनेगा दोष हमें दिखाई भले ही ना दे दूर तो हो गया आगे बढ़ और यही मारीच फिर दुख का कारण बना भगवान के दुख का कारण यही मारीच बना भगवान ने दुख पूरा मिटा दिया दोष अधमरा रहा और देर में लक्ष्मण जी ने निसाचर कटक संहारा मारी असुर द्वज कारी, भगवान कुछ दिन रहे अब भगवान ने कहा कि गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हुआ अब हमें श्री अवध भेज दें गुरुजी बोले अभी नहीं अभी एक यज्ञ और बाकी है कौन सा यज्ञ धनुष यज्ञ सुनी रघु न धनुष यज्ञ सुनी के सुनी यज्ञ सुनकर चले हरष चले मुनिवर के साथ हर्षित होते हुए राम जी चले श्री <coughs> जनकपुर धाम का दर्शन करने चले पर एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि राम जी तो हर्षित होकर चले ही पर एक दूसरा आशय भी प्रतीत होता है हरष चले मुनि विश्वामित्र जी बड़े हर्षित होते हुए चले क्यों कानेक राजा इकट्ठे हैं पर वर के साथ तो विश्वामित्र जी ही जा रहे हैं से चले मुनि वर के साथ भाव है। लेकिन राम जी हर्षित होते हुए चले अयोध्या से चले तो हरस चले मुनि भय हरन विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरस चले मुनि वर के साथ आगे आगे विश्वामित्र जी पीछे पीछे श्री राम लक्ष्मण जी आह प्रेम परवस प्रभु ऐसे बिखे हुए पीछे पीछे जा रहे हैं और हर्षित होते हुए जा रहे हैं ये भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ आगे आगे विश्वा मित्र महामनि आगे आगे विश्वा पाछ से लक्ष्मण अतुल बलि पाछे से लक्ष्मण अतुल बलि भगदशरथ नंदन जनक लली गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे अब कितना बढ़िया महत्वपूर्ण सूत्र तुलसीदास जी ने दिया भगवान बताते हैं कि किन के पीछे पीछे चलना चाहिए महापुरुषों महा के पीछे पीछे गुरुजनों के पीछे पीछे आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे इनके नक्शे कदम देखते देखते गुरुजी के पीछे पीछे और कितना सुंदर संकेत है कि जब कोई गुरुदेव को आगे करके चलता है जब कोई गुरुदेव के चरणों का चिंतन करते उनके पीछे पीछे चलता है ऐसा साधक ही देह नगर से चलकर विदेह नगर तक पहुंच जाता है विदेह नगर की यात्रा करनी हो तो गुरुदेव के साथ साथ गुरुदेव के पीछे पीछे आह आर सचमुच तभी भक्ति का दर्शन होता है श्री जानकी माता का दर्शन होता है गुरुजी के पीछे पीछे और एक अद्भुत बात है श्री लक्ष्मण जी राम जी के पीछे लक्ष्मण जी राम जी के पीछे और लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर नाम है श्री लक्ष्मण लक्ष्मो मन मन तो है पर मन में लक्ष्य पाने की लगन है आ, और लक्ष्य पाने की लगन जिसके मन में हो और ऐसा मन जिसके पीछे पड़ा हो वही गुरुदेव के पीछे पीछे चलता है लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा और वैराग्य पीछे और कितना सुंदर संकेत है कि वैराग्य हमें पीछे नहीं लौटने देता जिन्हें हम छोड़कर आए हैं उनके प्रति राग का भाव नहीं आता वैराग्य हमें पीछे नहीं लौटने देता और गुरुदेव का ज्ञान हमें आगे आगे बढ़ाता है आगे आगे चलाता है श्री राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं घर बन गुरु प्रसाद लखवाला उपदेश भी यही देते हैं और आज राम जी गुरु जी के पीछे पीछे क्योंकि वे जानते हैं कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय ना गुरुदेव के पीछे पीछे और विप्र विश्वामित्र जी कहे विप्र ज प्रभु जाना भगवान पीछे पीछे चलते हैं आगे एक शिला दिखाई पड़ी शिला और शिला को देखा गुरु जी ने नहीं गुरुदेव भगवान आगे आगे चल रहे तो वे ही देखते शिला को पर उन्होंने नहीं देखा देखा किसने पूछा मुनि ही पूछा मुनि ही मु प्रभु देखी पूछा प्रभु दे सकल कथा मुनि कही विछा मुनि पूछा मुनि पूछा ओ राम मुनि मुनि पूछा मुनि है गुरु से पूछते महाराज यह शिला कैसी पड़ी है आ गुरुदेव ने नहीं देखा राम जी ने देखा गुरु जी ने कहा श्री राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता आप क्यों देख रहे हैं अरे यहां तो खगमृग जीव जंतु तह ना पशु पक्षी तक यह स्थान छोड़कर चले गए जीव जंतु तक वह जगह छोड़कर चले गए पर अहल्याजी सोचती हैं संग सखा सब तज गए कोई न निभयो साथ कहे नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ राम जी का भरोसा है सबने साथ छोड़ दिया छोड़ दें कोई बात नहीं पर राम जी का भरोसा है और ऐसे निश्चय से जो पत्थर की शिला बनी पड़ी है और कितना अद्भुत जो पत्थर की तरह अविचल होकर पथ पर पड़ा रहे और उस पथ पर जो पथ अयोध्या और जनकपुर को जोड़ने वाला हो जो भक्ति भगवान को जोड़ने वाला हो उस पथ पर कोई पत्थर की तरह पड़ा रहे विश्वास करके तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता भगवान उसके पास चलकर आ जाते हैं जा पर पड़ा रहे पथ पत पर पत्थर भले ही हो पर पथ पर पड़ा रहे भगवान ने देखा गुरुजी ने कहा इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता राम आप क्यों देख रहे हो राम जी ने कहा गुरुजी क्या करूं यही मेरा स्वभाव है जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर भगवान देखते हैं जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्ह भगवान ने देखा अच्छा अच्छा समझ गए उद्धार करना चाहते हो नहीं गुरुदेव उधार नहीं फिर का मैं तो कर्ज चुकाना चाहता हूं तो तुम पर भी कर्ज तुम पर भी ऋण किसका ऋण है भगवान का जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का ऋण है तो लेना देना किन से है क्या ज्ञानी महात्माओं से भगवान ने कहने ज्ञानियों से हमारा कोई लेना देना नहीं क्यों क्योंकि उनको हमसे कोई लेना देना नहीं तभी तो श्री कबीर बाबा कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना हो कचू लेना कछु लेना न देना मगन रहना हो कछु लेना पांच तत्व का बना पीज़रा जरा में बोल रही मैं ना लेना न देना मगन देना कुछ लें वो कहते कुछ लेना देना नहीं बस अपने में आप संतुष्ट हैं बैठे ठाणे परे उताने कहे कबीर हम वही ठिकाने भगवान कहते तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं तुम तो अपने आप में मस्त रहो क्योंकि ज्ञानी जन तो कहते हमी थे भूले हमी में भूले हमें ढूंढने हम चले हम ने खोजा हम ने पाया हमें मिले तब हम मिले भगवान ने कहा तो तुम मस्त रहो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं और हमें तो लगता है कि भगवान जिससे अपना पीछा छोड़ाना चाहते हैं उसे कोई ब्रह्मानंद दे देते हैं आनंद में रहो बस तुम्हें हमसे लेना देना नहीं हमें तुमसे लेना देना नहीं लेकिन भक्तों को तो लेना देना है भगवान से ही लेना देना है अच्छा देखो भगवान तीन नगर हैं लंका जनकपुर श्री अवध लंका में लेना ही लेना है लंका वाले देना जानते ही नहीं ले नहीं लेना एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा यहां से देखो वहां से ले लेकर ले लेकर ले लेकर ले ले सोने की लंका भरी ले नहीं लेना है अच्छा कुछ लोगों की आदत होती देना जानते ही नहीं एक आदमी डूब रहा था किनारे बैठे हुए दूसरा अपना हाथ दे अब तुझे तो बाहर खींच ले फिर डूब जाए अरे अपना हाथ दे वो, वो हाथ ना दे फिर डूब जाए एक तीसरा आदमी आया बोले साहब ये तो हाथ ही नहीं देता है तो कहा कि उसने जिंदगी भर लिया है दिया नहीं है तो ये बचे कैसे बोले तुम अपना हाथ दो कहो ये हाथ ले लो पकड़ो उसने कहा यह हमारा हाथ पकड़ तो खट पकड़ लिया बाहर निकल आया अब देने की आदत ही नहीं उसे लेना ही लेना अच्छा जनकपुर वाले भाई वंदना है जनकपुर की जनकपुर वाले देने ही देना जानते लेना नहीं भगवान तक को देते हैं कन्यादान नृपभूषण कियो, दान दिया ये भगवान को भी देते हैं और कुछ ना हो देने को तो भले ही गाली दें पर देते जरूर गाली गाली एक सखी ने कहा कि भाई गाली मत दो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम को गारी कैसी तो दूसरी सखी बोली गारी भिन्न ससुरारी कैसी एक सखी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा पाहुन मिथले में रह गई था मिथिला में ही रह जाओ अयोध्या जाकर क्या करोगे लक्ष्मण जी बोले क्यों सखी बोली अवध जैता तो कूना खईता अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं हमारे यहाँ खाने को नहीं है सखिया बोली नहीं नहीं वो बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ खाने को मिलता है सो वहाँ नहीं मिलेगा कैसी बात करते हो यहाँ से भी अच्छा मिलता है अच्छा तो एक सखी ने कहा यहाँ तो गाली खाने को मिलती वहाँ भी गाली खाते हो क्या तो जनकपुर वाले तो गाली तो देते हैं बिल्कुल यहां लेना नहीं है देना ही देना है पर श्री अवध में लेना देना दोनों है लेना देना दोनों एक ने कहा कि हाँ अयोध्या का लेना देना हम जानते हैं तो कहा क्या लेना कहीं एक दिन पहले भगवान को राज्य दे दिया राम ही काली काल युवराज और दूसरे दिन सवेरे ले लिया चौदह बरस राम बनवासी यह लेना देना है पर एक सज्जन ने कहा कि नहीं श्री अवध में ऐसा नहीं है अयोध्या के राजा की परंपरा बड़ी विलक्षण है महाराज मन गए तो भगवान से भगवान को ही मांगा चाहो तुम और महाराज दशरथ के यहां कोई मांगने विश्वामित्र जी आए तो भगवान को ही दिया जहां भगवान का ही लेना हो और भगवान का ही देना हो उस नगरी का नाम अयोध्या है उन्हें भगवान से ही लेना देना है और जब जिन्हें भगवान से लेना देना है तो भगवान को उनसे लेना देना है भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया और इतना चीर बढ़ाया इतना चीर के अंत नहीं हुआ आपके पास कहाँ से आया भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा बोले हमारे पास थोड़ा ही था फिर हम तो एक भक्त से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं यही हमारा भक्तों से लेना देना है तो किससे लिया आपने भगवान ने कहा हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया एक से लिया दूसरे को दे दिया हम तो यही करते हैं हमारा लेना देना और सचमुच द्रौपदी जी ने भी कुछ दिया भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी रक्त बह रहा था शोक सत्यभामा की ओर रुकमणि रोई धाये बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाये तबलग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर अंगी बांधन को तुरत चीरों अपनो चीर अपना वस्त्र फाड़ दिया भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया भगवान ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी द्रौपदी जी ने कहा प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दू नसों को ये तो रेशम के धागे हैं धागे भी साधारण इनका कौन मोल करे न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं और फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देखकर अधीर हो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं भगवान ने कहा कि तुमने दिया मैं याद रखूंगा और भगवान ने उसके बदले में दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम ऐसे तो भगवान का लेना देना चलता है विश्वामित्र तो जी से कहा जो भाई हमारा लेना देना तो भक्तों से ही चलता है तो तुम पर कर्ज हां जिनसे लेना देना चलता उन्हीं का कर्ज है तो यहां किसका कर्ज चुकाना है भगवान ने कहा एक भक्त हुए प्रहलाद जी प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण कश्यप उन्हें कहा भगवान कहा प्रहलाद जी बोले कहां नहीं सब जगह कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम कहां प्रहलाद जी ने उत्तर दिया सब ठाऊ हैं। हिरण कश्यप ने कहा खम्भ में प्रहलाद जी बोले हाँ हाँ सुनिके के नर के हरी जागे भगवान कहाँ जहाँ भक्त की हां भगवान वहां नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जब से पाषाण के खम्भे में से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए तब से प्रीत प्रतीत जगी तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे और इसीलिए तुलसीदास जी एक व्यंग करते हैं कहवे की ना बावरी बात बीए थे ये दूसरे किसी से मत कहना बुला भला मानेंगे अच्छा अच्छा तो कहना क्या चाहते हो तुलसीदास जी बोले पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहन थे निये थे पाषाण से भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? तो भक्त भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर देता है सूर घनेरे फिरे कन मांगत पे पद सूर सुस्वाद कहाँ है करताल मंजीर बजावती हैं मीरा मतवारी सी याद कहाँ है राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहा है नरसिंह बसे प्रति में पर काढ़ीवी को प्रहलाद कहाँ है भक्त की हां भगवान वहां तो भगवान ने कहा कि ऋण चुकाना है प्रहलाद जी का और सचमुच भक्त की भावना पत्थर में से भगवान को प्रकट कर देती है और भगवान की करुणा पत्थर जैसे हृदय में से भी भक्ति की भागीरथी को प्रकट कर देती है और सचमुच पर पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज से और राम जी को देखते ही जुगल नयन जलधार वही यह प्रेम के कारण भगवान स्वयं अहिल्या जी के पास आए और इसीलिए बड़भागी तो बहुत लोग हैं लेकिन जो भगवान के पास चलकर जाएं जाएँ वे बड़ भागी हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी लेकिन जो भगवान के पास चलकर जाएं जाएँ वे अतिबड़ भागी पर भगवान जिनके पास चलकर आएं वो वह अतिशय बड़ भागी चरण न लागी। ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु अहिल्या माता को कृतार्थ करते हैं अहिल्या माता भगवान का दर्शन करके धन्य होती हैं लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो कोई पिघलाने वाला चाहिए ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु करुणा करके अहिल्या माता का उद्धार करते हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान लिहारा जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया जय शिया जय जय शिया राम जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम जय शिया जय जय शिया जय जय शिया सुमीरत राम जू सुमीरत श्री राम जुगल राम राजेश जप भगत लहें विश्राम श्री सीता राम जी महाराज की जय